महाभारत आदि पर्व आदिपर्व विश्तेशतमोध्याय कु का पांडु को व्यूषिता स्वके मृत शरीर से उसकी पतिव्रता पत्नी भद्रा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का कथन वैश्वान मुक्ता महाराज कुंती पाण्डुम अभाषत करुणा वृषभम वीरम तदा भूमिपतिम पति वह सम्पान कहते हैं महाराज जन्मे जय इस प्रकार कहे जाने पर कुंदी कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीरवर राजा पांडु से इस प्रकार बोली न नक्तुम एवं कथन चनम अभिरताम पत्नी बलोचने धर्मज्ञ आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात न कहें मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले आप में ही अनुराग रखती हूँ तमेवत महाबाह भारत वीर वीरपन्नाली धर्म तो जनष्य से महाबाहू वीर भारत आप ही मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे स्वर्गम मनुज साक्षेय सहिता तया अपत्यायत मछ तमेव कुर नंदन नर श्रेष्ठ मैं आपके साथ ही स्वर्ग लोक में चलूंगी कुनंदन पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए नशं मन साम गृत नरम तत्तिविशिष्ट को न्योस्ति भुवि मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात मन में भी नहीं ला सकती फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन इमाम चतावत धर्मात्मन पौराणीम शुण कथाम परिसुताम हम धर्मात्मन पहले आप मेरे मुंह से यह पौराणिक कथा सुन लीजिए विशालाच यह जो कथा मैं कहने जा रही हूँ सर्वत्र विख्यात है गुरा परम पुरो कहते हैं पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं उनका नाम था व्यूषितास्व वे पूर्व वंश की वृद्धि करने वाले थे तस्में शजमान वै धर्मात्मन महाभुजे उपागम तथो देवाह सेन्द्र देवर्षि भी सह एक समय भी महाबाहू धर्मात्मा नरेश जब यज्ञ करने लगे उस समय इंद्र आदि देवता देवर्षियों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे अमाद्य सोमे न दक्षिणाभेदात बिशिता स्व राजे तथा यज्ञ महात्म देवा ब्रह्मषय चक्रु कर्म स्वयं तदा बिशिता स्वतः राजतिम्न व्यवचत उसमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे थे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे थे महामान राजर्षि विशुताश्व के यज्ञ में उस समय देवता और ब्रह्मा ब्रह्मर्षि स्वयं सब कार्य कर रहे थे राजन ऐसे विश्वताश्व सब मनुष्यों से ऊंची स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे सर्वभूतान प्रदीय था तपन शशिरा त्य स विचि गृहवाच निपतिम प्राच्यादी पाश्चात दक्षिणात्यान कालयत अश्वेधे महायज्ञे विशितास्व प्रतापवा राजा विशिताश्व समस्त भूतों के प्रीति पात्र थे राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी विशिताश्व ने अश्वेध नामक महान यज्ञ में पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया ठीक जिस प्रकार शिशिर काल के अंत में भगवान सूर्यदेव सभी प्राणियों पर विजय कर लेते हैं सबको तपाने लगते हैं बभु व स ही राज अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराण विधो व्यूषता स्वे यशो वृद्धे मनुष्यन्द्र कुत्तम व्युष्वुद्रां विजिते मसुंधरा अपालय सर्वर्णा पिता पुत्रा वो रसा महा यजमान महायज्ञ ब्राह्मणे भ्यो धनम उन महाराज में दस हाथियों का कागल था कुश्रेष्ठ पुराणवेदता विद्वां यश में बढ़े चढ़े वे नरेंद्र विश्ताश्व के विषय में यह यशोगाथा गाते हैं राजा विश्ताश्व समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को जीत कर जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है उसी प्रकार सभी वर्ण के लोगों का पालन करते थे उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया अनंत रत्न सजहार महाक्रत सुषाव चहुन सोमान सोम संसा अनंत रत्नों की भेंट लेकर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए अनेक सोम सोमयागों का आयोजन करके उनमें बहुत सा गो सोमरस संग्रह करके अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम आदि सात प्रकार की सोमयाग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया आशीत काक्षी चाश्य भार् परम सम्मता भद्रा नाम मनुष्य इंद्र रूपेणा सदी भुवि नरेंद्र राजा कक्षीवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी थी उन दिनों इस पृथ्वी पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री न थी कामया मास पर साम काम, काम संपन्न यत मैंने सुना है वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे पत्नी के प्रति अत्यंत कामाशक्त होने के कारण राजा राज राजमा के शिकार हो गए तेना चिरेन कालेन जगामा स्तमांतमा तस्म प्रेते मनुष्य इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ अपूत्रा अपुत्रा पुरसव्या भद्रा परम दुखाता जनाधि नरव्याघ्र जनेश्वर हमने सुना है कि भद्रा के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था इस कारण वह अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करने लगी वह विलाप सुनिए भद्रो भद्रोवाच नारी परम धर्मज्ञ सर्वा भरती विना कृताम पतिं बिना जीवत या न जीवति दुखिता भद्रा बोली परम धर्मज्ञ महाराज जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है वह तो निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीती नहीं अभी तो मृत तुल्या है पति बिना मृत श्रेयो नारा क्षत्रियपुंग तदतिम गंत मीक्षा भी प्रसिद स्व नाम तयाशीना क्षणमी ना हम जीवित मुत्साह प्रसादम कुरभ राजन निस्तूरणम नेत्र सरोमड़े पति के न रहने पर नारी की मृत्यु हो जाए इसी में उसका कल्याण है अतः मैं भी आपके ही मार्ग पर चलना चाहती हूँ प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले चलिए आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं है राजन कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले चलिए पृष्ठ तो गोवे तामहम नर शार्दूल गिवर्तिम न श्रेष्ठ आप जहाँ कहीं कभी न लौटने के लिए गए हैं वहाँ का मार्ग समतल हो या विषम मैं आपके पीछे पीछे अवश्य चली चलूँगी छाए वागताराजंथतम वश भविष्या नर राजन मैं छाया की भांति आपके पीछे लगी रहूंगी एवं सदा आपके आज्ञा के अधीन रहूंगी नरव्याघ्र मैं सदा आपके प्रिय और हित में लगी रहूँगी अद्य राजन राजा शोषण आध्य भी भविष्य कॉमृते पुष्करे क्षण कमल के समान नेत्र वाले महाराज आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेंगी अभाग्य मया नूनम विम उपन्न स्व मुझ अभाग्नि ने निश्चय ही कितने ही जीवन संगियों अर्थात स्त्री पुरुषों में विछोह कराया होगा इसलिए आज आपके साथ मेरा वियोग घटित हुआ है विप्रयुक्ता तुयापत्या मुहूर्तम अभिजीवती दुखम जीवति सा पापा नरक से व पार्थिव महाराज जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर दो घड़ी भी जीवन धारण करती है वह पापनी नरक में पड़ी हुई सी दुख में जीवन बिताती है संयुक्ता प्रयुक्ता पूर्व देहे मैया तदम कर्म भी पापे पूर्व देहेश दुखम माप्त राजस्तभि प्रयोगज अद्य प्रभत् हम राजन कुसंसस्तर सायि भविष्याम सुखावीष्टा तद्दर्शन पारायण राज जन्म के शरीर में स्थित रहकर मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में अवश्य वियोग कराया है उन्हें पाप कर्मों द्वारा मेरे पूर्व शरीरों में जो बीज रूप से संचित हो रहा था वही यह आपके वियोग का दुख आज मुझे प्राप्त हुआ है महाराज मैं दुख में डूबी हुई हूँ अतः आज से आपके दर्शन की इच्छा रख मैं कुश् के बिछौने पर सोऊंगी दर्शयस्व स्व नरव जाघ्र साधे मा सुखान्विता कृपण चाथ करुणम नरेश्वर करुण विलाप करती हुई मुझ दीन दुखिया अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए कुंत्युवाच एवं बहुविधम तलपंत्याम पुनः पुनः तम शव संपरिज वाक्लांत हिताब्रवीण कुंती ने कहा महाराज इस प्रकार जब राजा के शव का आलिंगन करके वह बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी तब आकाशवाणी बोली उत्तिष्ट भद्रे गदा तव जनिष्याम न पतयानी तय्य हम चारुहासनी भद्रे उठो और जाओ इस समय मैं तुम्हें वर देता हूँ चारुहासनी मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा आत्म की ये बरारोहे सैनी ये चतुर्दशीम अष्टमी वार्ता समेता रोहे तुम ऋतुस्नाता होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात में अपनी सैया पर मेरे इस शव के साथ सो जाना एवं देवी तथा चक्रे पतिव्रता यथोक्तमे तदवाक्यम भद्रा पुत्राचनी तदा आकाशवाणी के जो कहने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षर सह पालन किया सात सुसवे देवी सवे न भरतर सब तीन साल्वान चतुरो मद्रांसुतान भरत सतम रानी भद्रा ने उत्सव के द्वारा सात पुत्र उत्पन्न किए जिनमें तीन साल्व देश के और चार मद्र देश के शासक हुए तथा मन था भरत शक्त जन पुत्र भरतवंशिरो मणे इसी प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं इति श्री आदि आदिपर्मणि संभव परमि विशिता सोपाख्या सततमो विंशतिकततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में व्यवसतासोपाख्यान विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ